और थोड़ा पदे कृत्य रह गए थे ना यहाँ से एक ननु एतावता शब्दसाग्री प्रपंचिता प्रमा विभाग प्रमा विभागवाक्यक्य बा, शब्द से उद्दिष्ट तत्को न, तत, तत न प्रदर्शित आह वाकथ <coughs> ये कहते हैं कि तो आपने तो वाक्य का विषय में कहा ना लेकिन प्रमा विभाग विभागवाक्य में प्रमा कितनी प्रकार का है? चार प्रकार का क्या है प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति और शब्द जैसे तो, तो प्रमाण विभाग वाक्य में शब्द का विषय में तो चर्चा हुई थी तो आपने उसको उसका बारे में तो शब्द का विषय में तो कुछ कहा है नहीं है ना आपने वाक्य ये वाक्य ऊपर ही सब कुछ कहा तो शब्द का विषय में तो कुछ कहा नहीं तो इसलिए कहते हैं कि वाक्य अर्थ थी मूल में है वाक्यार्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम जो वाक्यर्थ ज्ञान है वो शब्द ज्ञान है शाब्दत्व चब्दाथ प्रत्येमी अनुभव सिद्धा जाति ही तो जो शाब्दत्व है तो ये शब्द से ही मैं प्रत्येमि प्रत्येम में बोध करूंगा बा मुझे ज्ञान हो जाएगा ऐसे ही ये शब्दत्व ये अनुभव सीधा जाति है न? उसे शब्दत्व जिसमें रहेगा तो वो शब्द हो जाएगा कोई शब्द ज्ञान ही आपका वाक्यार्थ ज्ञान है इसलिए कहते हैं वाक्यर्थ ज्ञानम शब्द ज्ञानम तत्कणम तो शब्द उसका जो कारण है शब्द चार प्रकार का क्या शब्द ज्ञान का कारण है शब्द तो शब्द है शादत्व शब्दार्थ प्रत्येमी प्रत्येम का अर्थ है ना बोध कर लूंगा बो, बोध हो जाएगा इति अनुभव जाती है। शब्द यथा, चैत्र कैसे शब्द बोध होता है देखो ये कहते हैं यथा निदर्शन है दृष्टान्त से दिखा रहे हैं चैत्रो ग्रामम है ग्राम कर्मक गमनाकूल वर्तमान कृतिमान कृतिमानैत्र है ना तो चैत्र ग्राम गए चैत्र ग्राम गई तो कर्ता कर्म और क्रिया है न चैत्र गुत्र गतिम्छ तो इसलिए कहते ग्रामकर्मक लिखते थे चैत्र गच्छति ग्राम ग्रामकर्मक गमना है ना कृतिमान कृति गनाकूल कृति है तो वो कृति कहाँ रहेगी कर्ता में तो चैत्र में चैत्र जा रहा है मतलब तो गमन क्रिया का कृति मतलब गमन क्रिया तो वो चैत्र में रहेगा जो चैत्र एक कते गुक चैत्र ग्राम कर्मक गमना वर्तमान है न गति वर्तमान है वर्तमान कृतिमान चैत्र शब्द है बर्तमान, ऐसे ही शाद बोध तो होता है भले आप नहीं बोल पाते हैं लेकिन ऐसे ही बोध होता है और जाता है तो कहने से अब चैत्र गांव में जाता है तो वर्तमान काल का तो उसी को ही ऐसे ही संस्कृत में करेंगे चैत्र ग्राम गच्छति तो ग्राम कर्मक क्या है गमनानुकूल वर्तमान वर्तमान कृतिमान चैत्र गच्छति ये वर्तमान है ना नहीं अगमम अगम अगच्छत ये गमीष्य ये सब नहीं है तो वर्तमान कालिक है उनसे ये कहते हैं वर्तमान ग्राम कर्मक गमनानुकुल वर्तमान कालिक काल को ये कहते वर्तमान खाली दे दिया कृर्तिमान चैत्र कृति, कृति प्रयत्न तो कृति वाला ये चैत्र हे ये शुब्ध द्वितिया कर्मा अर्था कर्म द्वितिया का अर्थ है कर्म धागमन क्रिया हो गया गमन वातुका अककूलच संसर्गमरियादया भाषते कहते अनुकूल ये कहते हैं गमना अनुकूल है ना जो अनुकुल शब्द है अनुकूल संसर्ग और मर्यादा उससे भाषित होता है संसर्ग संबंध मर्यादा तो उसको जो करने वाला है तो उससे ये होता है भाषित होता है अनुकुल अगर प्रतिकूल हो तो आप कैसे आएंगे आप जाना चाहते हैं गांव को चैत्र ग्रामों गन्तुम इच्छा इच्छती लेकिन प्रतिबंध है साधन नहीं है बारिश हो रही है कैसे कैसे जाएंगे नहीं जा पाएंगे है ना खूब मुसलधारा से बारिश हो रही है तो नहीं अनुकूल नहीं, तो नहीं है ना यहां पे संसार का मर्यादा नहीं है ना होने के लिए वो जा नहीं पाएगा लटो वर्तमान पम आख्यातस्य कृति जो लटे वर्तमान है, है गच्छति और लटका बता दिया फिर आख्यातस्य कृति जो आख्यात है ना कृति प्रयत्न है ना, तो आख्यात को कृति कहते हैं, जो धातु का नाम है आख्यात है आख्यात का प्रयत्न तत्सध संसर्गमया भाषति जो कृति जो प्रयत्न एवं कर्ता ये तो संबंध से ही प्रतीत होता है संसर्ग मर्यादाया संसर्ग वो वो जो क्रिया है देवदत्त में किस संबंध रहेगा देवदत्त क्या है द्रव्य है क्रिया द्रव्य में किस संबंध से रहेगा समय संबंध से है ना द्रव्य समझा द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से क्रिया रहेगी तो ये हो गया तुम में संबंध और मर्यादा संसर्ग और मर्यादा हस्ते मर्यादा का तो कुछ नहीं है मर्यादा आप जानते हैं तो उसने उसने जाना चाहता है है ना जाना चाहता है तो साधन ने कितना माइल वो चल सकता है हाँ हाँ तो उसमें जो सामर्थ्य है चलने का कितना दस किलोमीटर चल सकता है और अधिक नहीं चल सकता है तो ना ये मर्यादा उसका शक्ति उतना ही में उसको अतिक्रम करेगा तो बीमार पड़ जाएगा अधिक चल दिया दो कोष तो फिर इसलिए हमारे पदयात्रा में कैसे होता है एक लिमिटेशन रहता है इतना दूर जाएंगे रुक जाएंगे क्योंकि अधिक चलेंगे थक जाएंगे तो बीमार जाएंगे दूसरा दिन नहीं चल पाएंगे सभी का सामर्थ्य का अनुकूल इतना रेंज में हमें 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हमें रोज चलेंगे तो उसमें कोई थकेगा नहीं आगामी दिन भी मैंने पूर्व मैंने सामर्थ्य वापस आ जाएगा वही मर्यादा रथों का क्षति इति गमनाकूल व्यापारन रो रो गमनाकूल व्यापार है है है ना इति स्नात्वा रेना रोध स्ना गना ग्र गमन प्राग देखो स्नात्वा गच्छति स्ना गर्क हाँ स्नान करके तो भूत काल में उसने स्नान स्नान किया है फिर अभी वर्तमान काल में जाता है तो उसको दिखा रहे गमन प्राग अभाव अभाव अवच्छिन्न कालीन स्नान करता है ये कहते हैं गमन प्राग अभाव अवच्छिन्न प्राग अभाव अवच्छिन्न राग अभाव अवच्छिन्न कालीन स्नान करता गुकूल वर्तमान की शाद अभी जिस समय वो कर रहे, स्नान कर रहा है स्नान काल में स्नान करेगा इसके बाद जाएगा जाएगा ना जिस समय में स्नान कर रहे हैं तो उस समय वो गमन कर रहा है ना नहीं कर रहा है नहीं कर रहे हैं तो गमन का प्राग उसमें है करेगा hmm. करेगा तो अभी गमन है अभी स्नान कर रहे हैं तो स्नान में स्नान का प्रागुर्भाव है ना नहीं अभी स्नान कर रहा है तो उसमें प्रागुर्भाव है ना नहीं hmm. और प्रागुर्भाव उसका मीडिया अभी कर रहा है ना उससे पूर्व स्नान से पूर्व में स्नान का प्रागुर्भाव था अभी स्नान काल में तो गमन का प्रागुभाव है है ना वही कह रहे हैं स्ना गच्छती गमन प्राग भावत्वावच्छिन्न प्राग अभाव अवच्छिन्न काली न स्नान करता जिस समय वो स्नान कर रहे हैं उससे गमन का प्राग्भाव कालीन काल है इसी प्रकार गमनानुकूल वर्तमान कीर्तिमान चैत्रवा देवदत्त जो तो इस प्रकार स्नाथ शाब्द फिर कहते हैं पूर्व प्रत्यय क्या होता है आगे इसी कृदंत प्रकरण में आएगा समान कर्तृक हो पूर्व काल एक व्यक्ति अनेक काम कर रहा है एक साथ में एक कर्ता। करता एक होना चाहिए करता एक करता होना चाहिए तो उसने अभी है ना स्नात्वा, भूत्वा जगाती हाँ ब्रजती तो जितने भी उसे अभी ब्रजती अंतिम क्रिया वर्तमान काल है ब्रजती ना तो हम ब्रजती। ब्रजती। तो समान कर समान का अर्थ एक कर्ता के द्वारा जिस समय अनेक कार्य संपादन होता है वो वर्तमान क्रिया को छोड़कर उसमें पूर्व में जितने पुर्वा पुर्वा क्रिया है सब में त्वा लग जाए समान कर्त्रिका, हो पूर्व काले उसका पूर्व पूर्व काल में त्वा इसलिए शैत्वा स्ना भुक्त पित्वा ब्रज थी यही कहते हैं पूर्व काल प्रत्यक्ष करता पूर्वकाली कालीन चर्थ एवं अन्यत्रि वाक्यार्थो है इस प्रकार जैसे वाक्य में है भूतकाल है भविष्य काल जो जो करेंगे तो उसी प्रकार आपको समझ लेना चाहिए <coughs> इस प्रकार आपका बुद्धि है ना बुद्धि का क्या लक्षण था सर्वव्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम वही हमें गुण प्रकरण में ऊपर स्गंध स्पर्श आदि ऐसे व्याख्या व्यक्त करते बुद्धि में आकर पहुंच गए थे है ना वहीं पे हम नटक गए थे है ना वहीं पे अटक गए थे, थे, थे फिर वहीं से, से चार बुक करेंगे ये कहा था कि जो बुद्धि ज्ञान है दो प्रकार का है यथार्थ आयथार्थ प्रमाण यथार्थ प्रमाण चार प्रकार का उसने दिखा दिया और आयथार्थ प्रमाण के लिए बोल रहा है हाँ ऐसे हाँ। बुद्धि में बुद्धि है ना बुद्धि का ऐसे ही है अथ अवशिष्ट गुण प्रकरणम ने? जो बचे हुए गुण प्रकरण का विषय है था था था है अर्थात ना यथार्थ अनुभव चार है और अयथार्थ अनुभव तीन संशय विपर्य तर्क भेदात संशय विपर्य और तर्क भेद से क्या कितने हो गए तीन क्या क्या तर्क संशय विपरीय तर्क तो फिर यह संशय क्या है यह बता रहे एक परिभाषा दे रहे विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट अवगाह ज्ञानम संशय है ना ये कहते एकस्मिन धर्मिणी धर्मी एक होना चाहिए है ना एक धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म विरुद्ध नाना धर्म विरुद्ध ना। का अर्थ बताया था विरुद्ध का अर्थ क्या है विरुद्ध का अर्थ है अरे विरुद्ध का सब तो कहीं भी है लेकिन है तो हुआ बताया था तो ये कहते हैं भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो दो, दो दो धर्म है वो परस्पर में विरुद्ध होते हैं है ना भिन्न अधिकरण में देखा था घट और यहाँ पे पट है ना यहाँ पे घटक तो रहेगा और यहाँ पे पटक तो रहेगा तो होने से घट घटत घट कहेंगे तो भिन्न अधिकरण घटत्व का अधिकरण हो जाए घट उससे भिन्न अधिकरण हो गया पट पटत्व में जो धर्म है तो पटत्व है पटत्व के साथ घटत्व का विरोध है इसलिए विरुद्ध है कि ये जहां रहेगा वो नहीं रहेगा है ना? ये कहते हैं एक एक ही में में नाना विरुद्ध, रहने वाला अनेक प्रकार का जो धर्म का उसमें भाषित होता है नाना धर्म विशिष्ट है ना वैशिष्ट्य अवगा ज्ञानम नाना नाना शब्द आगे आएंगे तद्धित प्रकरण में है ना नाना अनेक अर्थ में अनेक अर्थ में नाना, नाना शब्द नाना अनेक प्रकार का जो धर्म भाषित होता है तो वही वही ये संशय आपको संशय होता है ना पता नहीं ये ये ये मनुष्य की ये स्थान हुए आप शुभ शुभ सुबह सुबह जा रहे हैं सूर्य उदय हुए नहीं तारा आकाश से मलिन पड़े नहीं है, है ना लेकिन उसी संधि में आपका यात्रा है तो आपने चल पड़े ना धोकर आप अपना संध्या वंदन किया फिर चल पड़ा आगे देखा आगे रास्ता है तो आप आपको बता दिया गया कि यहाँ से दस किलोमीटर आप सीधा चलिए जाते ही देखा एक ठूंट है पेड़ मर गया था और ठूंठ हुए हाँ स्थानु ठूट है तो उन्हें से तो देखा तो अंधकार स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है सूर्य उदय हुए नहीं और आकाश से अंधकार मिटा नहीं है तो उस समय आपने देखा कि क्या है कोई ये मनुष्य है या स्थानु है है ना कुछ तो एक होगा व्यक्ति तो एक है वो व्यक्ति एक है, तो उसमें आप कहते हैं हैं हैं, देख रहे है। तो देख रहे रहे है।, है ना, तो। तो। पेड़, पेड़ मर जाने का बाद में वो डाल पत्ते से सुख जाते हैं झड़ जाते हैं तो केवल ऐसे तो टूटे तो।, तो उसमें स्थानुप मनुष्यत्व है ना हाँ मनुष्यत्व ये दोनों अनेक है ऐसे ही है जो आपको कल्पना कर सकते हैं या बिजली का खम्भा है ऐसे ही जो है धर्मी तो एक है मान लीजिए ये स्थानु है तो स्थान तो इसमें रहेगा तो उसमें नहीं रहेगा ये जो तो उसमें नहीं रहेगा है ना जो भी आप में कल्पना कर रहे हैं तो एक ही रहेगा एकस्मिन धर्मिणी नाना विरुद्ध ये सब परस्पर विरुद्ध है ना नहीं, स्थान, तो में रहे, मनुश्या, मनुश्या तो नहीं रहे, स्थान में रहेगा स्थान तो इस प्रकार जो भी धर्म आप उसमें कल्पना कर रहे हैं देख रहे हैं तो परस्पर विरुद्ध है ना नहीं तो <that> ये कहते हैं कि एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट बेगा सो नाना धर्म से विशिष्ट तो जो अवगान अवगान का अर्थ क्या है आप बोध बोध हो, आपको रहा है? समझ नहीं पा रहे क्या है ये चीज तो धीरे धीरे तो एक किलोमीटर दूर से आप देख रहे थे धीरे धीरे चलते पास में जब हो गया प्रकाश अधिक हो गया अरे तो ये तो ठूट है ये मनुष्य नहीं है तो इसे यही इसी का में है संशय है ना अनेक प्रकार का आपने भावना अपना मन में लाई है वैसे ही एक विरुद्ध नाना धर्म को जब आपको बोध होता है तो उस समय वो संशय हो जाता है उसका नाम संशय ये अथा स्थानूपा पुरुष रूपी है ना ये स्थान या पुरुष है फिर कहते हैं मिथ्या ज्ञानम विपर्य है ना मिथ्या ज्ञानम विपर्य यथा सुक्तौ राज विपर्य का अर्थ मिथ्या ज्ञान है ना? तो उसका आपने पढ़े थे हाँ वही वही जो सुक्तो राजतमित ज्ञानम सुक्ति शुक, में राजत ये भान होना ना तो उसका नाम है विपर्य मिथ्या ज्ञान है क्योंकि सुक्ति में सुक्तित्व तो रहेगा और राजत्व में राजतत्व तो रहेगा राजतत्व तो अभाव न सुक्त आपने राजत्व को देख लिया तो ये आपका मिथ्या ज्ञान है विपर्य है कहते हैं मिथ्या ज्ञान विपर्य समझ में आ रहा है ना नहीं, नहीं। तो उल्टा है ना तो, तो, तो राज्य में जब आप में जब राज दिख रहे हैं तो क्या दिख रहे हैं सत्य दिख रहे हैं सीधा देख रहे हैं सीधा उल्टा कर तो सीधा है अर्थात सही है वो सुक्ति में राजतव तो सही है तो उल्टा देख आ, रहे हैं तो को राज्य में सुक्तित्व को न देख कर अब दूसरा चीज देख रहे हैं तो उल्टा देख रहे है तो ऐसे ये हो गया आपका मिथ्या ज्ञानम विपर्य है यथा सुख ज्ञानम फिर कहते हैं व्याप्य रोपेण व्यापक आरोप स्तर का तृतीय ये ये भी क्या है अथार्थ अनुभव है दो अपना ये क्या एक तो संशय है वो यथार्थ ज्ञान नहीं है और जो विपर्य है ये भी यथार्थ ज्ञान नहीं है तो तीसरा आ गया कि संशय ये कहते हैं व्याप्य आरोपण व्यापक आरोप आरोप स्तरक यथा यदि न सै तरी धूम न सैनिक देखो व्याप्य और व्यापक व्याप्य और व्यापक किसे कहते हैं है है है माने माने देश देश में रहता है। भ्याप... माने देश में रहता ना तो हम कहेंगे ये बनी और यहाँ पर धुमह ये दोनों ये, ये दोनों में कौन व्यापक व्यापक और कौन व्यापक व्यापक <coughs> बनी व्यापक और तो ये ये देश में रहता है बनी नहीं अयुअल में अधिक एक देश में रहता है जहाँ पे ये नहीं है उनसे ये व्यापक हो गया तो हो गया हम कहेंगे बनिया यहाँ पे और इसमें वन्य भाव में कौन व्यापक है वन्य भाव और ये धुमा भाव ये दोनों में से कौन व्याप्य कौन व्यापक उल्टा हो हो हो जाएगा जाएगा जाएगा है है और बहनी तो ठीक लेकिन आपको कैसे हो रहा है आप विचार बोलो कि कौन इसमें व्यापक कौन कौन है नही नहीं। कैसे उल्टा है ना अरे अनु व्यतिरिक्त नहीं है सामान्य ये कि हो गया ये हो गया <kvostita> ये और ये उल्टा बोलना पड़े जहाँ जहाँ बहने का अभाव है तो वहाँ वहाँ धूम का अभाव तो हो गया तो ही नहीं कभी वहां जहाँ जहाँ धम का अभाव है वहाँ बहने का अभाव है ही हंड्रेड परसेंट लेना पड़ेगा देखो बनी आपको निश्चय है बनी कहां रहता है है ना? ना? ना।, ना और धूमक कितना रहता है तीन जगह में रहता है वो चार या तीन है है ना तो उनका अभाव बनी का अभाव कहाँ रहता है बनी का अभाव जल रह दम है ना तो ये ये चार ही चार जगह में रहता है ये तीन जगह में रहता है और बन्नी अभाव बन्नी अभाव कितने जगह में रहता है और दुमा अभाव कितने जगह में रहता है दुमा अभाव दुमा अभाव बाकी तो है तो यहाँ पे और ये धुमा था तीन हो गया था तो अयोलक में धुमा भाव अभी एक हो गया और बाकी जल हे घर में बनी भी नहीं रहता है धुमा भी नहीं रहता है तो उन्हें से ये क्या हुआ इसका एक ही हुआ व्यापक व्यापक होगा और और ये अभाव आ, कहो धुमा हो हो हो जाएगा ये दो हो गया और ये दो जगह जगह जगह गया गया एक है का क्योंकि उसका तीन कर तो बाकी अभाव ही रहेगा ब हो गया, गया। हाँ। तो न्यून देश अब धुमा अभाव अधिक देश हो गया अभी लो भाव है ना बन्य भाव ये हो गया व्यापिया और धुमा भाव धुमा भाव हो गया व्यापक ऐसे तो निश्चय अभी तर्क देंगे है ना ये कहते हैं कि तर्क का यदि बन्यात अर्थात जहाँ पर बन्या भाव है वहाँ धुमा भाव यदि बनी धूम बेबीचारीट तरी नहीं यदि धूमा बनी व्यविचारी तर, तरी बनीजन्य न तो हम कहेंगे बन्ही का जो एक एक चीज बीच में रहता है देखो आरोप शब्द ये क्या है ना व्याप्य आरोपेण आरोप शब्द आरोप आरोप का क्या है करना तो करना हाँ। <laughs> <laughs> <laughs> हाँ। <इंपूस> करना हाँ। <laughs> है ब्लेम आरोप कर देना देना नहीं उसको लगा <laughs> <laughs> तो आहार्य ज्ञान का नाम है <laughs> आरोप आहार्य ज्ञान आहार्य पारिभाषिक शब्द है आहर ज्ञान आहार्य ज्ञान ज्ञान का नाम है आहर ज्ञान आहार्य ज्ञान क्या होता है ये कहते हैं बाध निश्चय कालीन इच्छाजन्य ज्ञान श्चय कालीन ना देखो आपको निश्चय है आपको निश्चय है कि अमक जगह में अम्क वस्तु नहीं है फिर भी आप इच्छा करते हैं कि मैं इसको सिद्ध करूंगा बात निश्चयकालीन है ना इच्छाजन्य ज्ञान तो उसका नाम है आहार्य ज्ञान आहार्य का अर्थ आरोप आरोप <स्थियो> देखो पर्वत बनीमान धुमात है ना पर्वत बनीमान धुमात धूम दुम सद हेतु है पर्वत में बनी को सिद्ध करेगा तो बनी में एक सरी पर्वत में बनी का अभाव मिलेगा आ, मिलेगा ना नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा जब बनी है तो धुमा का अभाव मिलेगा ना नहीं मिलेगा पर्वत में आपका पर्वतो बनीमान में तो तो पर्वत में धूम का निश्चय है तो ए, बनी का निश्चय है पहले बनी का अगर निश्चय हो गया तो अनुमान नहीं कर सकते आप पहले धूम का देखना, देख ना धूम को देखकर हेतु को देखकर साध्य को निरूपण करना है जहां निश्चय हो महानस में आप अनुमान लगाते हैं जहाँ पे रसोई होता है जिससे रसोई चल रहा है पे प्रत्यक्ष है न तो अगर पर्वत में आपको का हो गया, तो अनुवार नहीं कर सकते तो है लगाना नहीं है लेकिन ये निश्चय काल पर्वत में बने एवं धूम का निश्चय है आपको निश्चय है लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि में पर्वत में धूमा एवं बन्नी का अभाव सिद्ध करूंगा तो उस समय तो बा, बा, बाद निश्चय कालीन बाद निश्चय कालीन इच्छा जन्यम ज्ञान तो आप ऐसा करेंगे पर्वतो धूमा भावान बन अभावान, अभावान धूमा भावत्वात्थ पर्वतों <imapartal>: daten, कि महानसम महानस लोग महानसम लो, क्या है बनी अभावान धुमा धूमाभावत्वा धुमा भावत्वा ऐसे करेंगे लेकिन आपका निश्चय क्या है मानस में बनी एवं धूमका अभाव का तो निश्चय है निश्चय है, है। मानस में बनी धूमका निश्चय है उसी निश्चय कालीन में आप कहते हैं कि मानस में मैं बनी एवं धूम अभाव मैं करूंगा है ना? तो होने से तो ये बाधा निश्चय काल जिस समय निश्चय आपका है कि मानस में बनी रहता है धूम रहता है तो उसी समय बनी एवं धूम अभाव आप मानस में लेना चाहते हैं तो बाधा निश्चय करना न ज्ञान उसका नाम है आरोग्य तो आरोप क्या करेंगे है ना? यदि धूम बनी व्यभिचारी धूम बनी जन्य न सत यदि धूम बनी का व्यभिचारी होगे, होगा, तो वो बनी से जन्य नहीं होगा व्यभिचारी जो होता है तो स्वतंत्र होता है बनी धुमा, बनी साथ, धुमा साथ। लेकिन ऐसा ही है धूमक आप कहीं देख, देखोगे जहा बनी नहीं है इसलिए धूम व्यभिचारी नहीं है न होने के कारण आर्द्रंधन आर्द्रंधन में लेकिन है, नहीं नहीं बताए तो कैसे आप आप न, आप गीला लकड़ी ले आओ रख दो तो धुआ निकालो <laughs> कैसे बात कर रहे हो आप अग्नि जब तक तो ना संग होगा धुआं कहाँ निकलेगा तो अग्नि है, है, है, है। आप, आपका गौशाला में देखो धुआं निकलता है लेकिन वो जलता ही नहीं है उसको ऐसे ही रखा जाता है जब जब वो जलने के लिए सूख जाता है ना तो जाते हैं मम्मी जाते जाती है कि कोई भाई के पिताजी वो जाते हैं उसमें थोड़ा पानी सींच देते हैं और गीला कर देते हैं तो धुआं निकाल फिर अब देखें ना यही तो होता है अब ना ये और कहीं हो ना हो तो गौशाला में तो शरीर का ऐसे ही होता है ना देखे है ना ये बिना बनने में धुआं कभी नहीं हो सकता है भले ही देखा नहीं पड़ता है वो तो यदि व्याप्य आरोप यदि धूम बनी का व्यभिचारी होगा तो फिर धुम के धूम से वो जन्य नहीं है लेकिन धुमस से जन्य है वो जहा बनी नहीं है तो ए, वो बनी से जन्य है धुम तो जहाँ बनी नहीं है धुमा नहीं रह सकता है कौन तो से व्याप्य आरोप व्यापक यदि ये धुमा भावान वन्य भावान है तो धुमा अभाव है है ना तो क्योंकि नहीं है तो व्याप्य नहीं है तो है ना बनिया बनिया अभाव को आरोप करके फिर धुमा अभाव व्यापक व्याप्य का आरोप से व्यापक का आरोप लगाते हैं ना? ये अभाव वाला है क्योंकि ये धुमा वाला है न तो यही व्याप्य रूपेण व्यापक का आरोप स्तर का और विशेष है मुक्तावली में और ये है थोड़ा कठिन है तो आहार्य ज्ञान बाध निश्चयकालीन इच्छा जन्य ज्ञान उसका ऊपर है तो और कुछ ये है इसमें भी दे दिया आपका बिरलाटिका में आरोप आहार्य ज्ञानम बाध बाध तलीन इच्छा जनम ज्ञानम आरोपण इतना जन्यत्वम तृतीया तथा च्यापक इस प्रकार ये थोड़ा कठिन है इतना ही अब ध्यान रखिए उसी का नाम है तर्क तर्क तो आरोपण व्यापक आरोप तर्क तर्क ऐसे तर्क तो देंगे ना तो है नहीं लेकिन आप तर्क में सिद्ध कर दिए तो है न बौद्धों ने कैसे परास्त किया सनातनियों को तर्क से, से। लेकिन मिथ्या है लेकिने मिथ्या को पूरा ढक्कर उसमें सिद्ध कर दिया सत्य में तो फिर ही हमारे कुछ भी हो किसने शंकराचार्य का एक शिष्य है क्या नाम उनका कुमारील भट्ट है ना उन्होंने उनका शिष्य बना बौद्धों के लेकिन कट्टर सनातनी है वेदवादी है ये है। जब जो पढ़ते थे जब बौद्ध आचार्य जब वेद का विरुद्ध में बोलते थे जैसे कोई वज्र प्रहार कर रहे हैं उनका छाती में ऐसे लगता था लेकिन हमेशा प्रतिवाद करता था लेकिन आचार्य के सामने नहीं बोल पाते थे वो तर्क के द्वारा सिद्ध करते थे ना, लेकिन बाद में शिष्यों के साथ कुमारी भट्ट अपना सहपाठियों के साथ, साथ तर्क करके कहें ये वेद विरुद्ध है मेरा सिद्धांत है वेद में जो काग है वो अचूक है अटूट है उसको कोई झूठ प्रमाण तो नहीं कर सकता है क्योंकि ये आदमी का खुपड़ी का बात नहीं है ये भगवान का ही है लेकिन उनका सहपाठियों ने जाकर बोले आचार्य से बोले कि गुरुदेव ये तो आपका सिखाया हुआ पाठ को पढ़ता है लेकिन ये आप जिसको खनन करते हैं ये इसको मनन करते हैं इसको पुष्ट करते हैं सिद्ध करते हैं ये ऐसी बात है तो उसको तो दंड मिलना चाहिए पूछे उनको बोला हाँ गुरुदेव तो वेद का खिलाफ आप जो भी कह रहे हैं मैं मानने के लिए तैयारी नहीं और उनका एक ही मात्र यही है कि वेद को खंडन करना है तो फिर ही उनको मिलके ले जाओ उनको वो सबसे ऊंची पहाड़ है और पहाड़ का ऊपर से उनको वहीं धकेल दो नीचे तू तो ले गए सभी ले गए तो वहाँ से जाकर वहाँ उन, उनसे पूछे क्या बात वेद प्रमाण है न अप्रमाण है बोलो सच सच नहीं तो अभी हम तुमको नीचे वहाँ से हजार फुट नीचे को हम धकेल देंगे आपका अत्ता पत्ता भी नहीं मिलेगा सब चकना चूर हो जाएंगे तो उन्होंने बता दिया कि अगर वेद सत्य है तो मेरे कुछ नहीं होने वाला अगर शब्द लगा दिया वेद सत्य है अगर शब्द कब प्रयोग होता है संशय में थोड़ा सा संशय ये हो गया तो वहीं से धकल धके दिए ये जाकर बैठ गया लेकिन एक खर्च एक आंख का नष्ट हो गया ऐसे अगर शब्द हो ये वेद सत्य है इतना कहना चाहिए था अगर शब्द फिर बोले चलो देखते हैं देखते हैं जब जाकर देखे पहाड़ से वहाँ से हजार फुट नीचे आने के लिए उनको कई समय कितने घंटे लग गए जाकर देखे तो पूरा बैठे हैं पूरा एकदम ज्ञान मुद्रा में कुछ नहीं हुआ उनका अरे ये आश्चर्य है तुमने मरा नहीं ना कैसे मरे मैं मरूं मैं मरूँ कैसे <coughs> तो फिर जाकर गुरु जी से पूछे लेकिन फिर तो ये हुआ जब फिर उनको छोड़ा गया लेकिन तो उन्होंने उनको पूरी घुमा फिराकर तो पूरा बैग का पुनः स्थापना किया लेकिन एक एक दोष रह गया उन्होंने अपना मन से बोले कि मैं कुछ भी हो जो अज्ञान को मैंने ग्रहण किया उनसे छल से और उनके साथ तर्क किया इसलिए वो स्वयं ही अपने आप प्रायश्चित करने लगे घुसी भूसी भूसी जलाए उसका अंदर बैठे वसी क्या करता है का क्या विशेषता है वो जलता ही नहीं फोको हाँ धीरे धीरे है हाँ तो गर्मी गर्मी से ऐसे झूलस झुलस झूल वही प्रायश्चित है स्वयं उसको किसने नहीं ब, बताया लेकिन वो तो ऐसे ही बाहर को लगता है लेकिन सत्य है उनको कुछ नहीं हुआ तो चलिए ये कहते हैं कि मिथ्या ज्ञानम करिए चलो <coughs> पदकृति में चलिए आ गया है ना न अथार्थ अनुभव विभजते अथार्थी संशय लक्ष्य एक धर्मिणी एक पूर्वर्ति पदार्थे जैसे है ना आपका सामने में पूर्ववर्ति है ना सामने एक स्मीन धर्मी में जो विरुद्ध व्यधिकरण ये नाना धर्म समझाया था कि व्यधिकरण भिन्न अधिकरण में रहने वाला जो विभिन्न भी प्रकार धर्म है नानाधर्मा है स्थानुत्वपुरुषत्व तेषा वैशिष्ट संबंध है तदवघा ज्ञान संशय इत उसका जो अवघा ज्ञान है यही संशय है या स्पष्ट है ना <coughs> क्योंकि इसी का ही व्याख्या मैंने की थी तो अभी कहते हैं घटपट समूह आलम्बन ज्ञान से घटत्पट विरुद्ध ना वैशिष्ट अवगायी अवगायिव अति प्रसिवार अब एक पद मूल मूल लक्षण से हटाइए धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य अब ज्ञानम ऐसे ही करेंगे समूहाल ज्ञान है ना इसमें घट है पट है ना मठ है पट है है, है मट और अनेक वस्तु तो ऐसे इसमें घटत्व तो, पटत्व तो, मठत्व तो, अनेक धर्म रहेंगे रहेंगे ना समूह नाना विरुद्ध धर्म एक साथ में एक जगह में रहते हैं तो उसको समूह आलम्बन कह है तो होने से ये पूर्व पक्ष कहते हैं कि आपने कहा कि एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना वैशिष्ट धर्म आगे ज्ञानम समझे तो ये कहते हैं समूहालंबन ज्ञान से घटत्व पटतव तो इसमें तो घटत्व भी है पटत्व भी, भी है तो ये तो सब विरुद्ध धर्म है घट तो पटतो का विरुद्ध है पटतो मठत्व का विरुद्ध है ऐसे सभी परस्पर में विरुद्ध है लेकिन ये तो ये संशय नहीं है ये जो समूह है ये घट है पट है मट है आप देख रहे हैं तो नहीं, ये तो संशय नहीं है हमको निश्चय है ये, ये कहते हैं कि देखो मैंने क्या कहा एक धर्मिणी एक ही में लेकिन यहाँ पे धर्मी अनेक है घट एक धर्मी है पट मठ और अनेक धर्मी है।, है ना तो एकस्मिन धर्मी तो एकस्मिन दे देंगे तो समूहालंबन में नहीं जाएगा समूहालंबन अनेक धर्मी है तो निशे एकस्मिन धर्मी <coughs> तो इस पद देने पर उसमें समूहालंबन में आपका लक्षण नहीं जाएगा है ना घट पृथिवी समझ न नहीं घट पृथ्वी इति से एक धर्मि घटे घटत्व पृथ्वीत्व रूप नाना धर्म वैशिष्ट्य अवघाय अति प्रसंग विरुद्ध <coughs> अभी मूलक्षण से विरुद्ध विरुद्धप हटाई एक्स्मीण नाना, नाना धर्म वैशिष्ट अवधाय ज्ञानम संशय है ना घटक एक पार्थिव घट पार्थिव है ना तो पार्थिव घट में तो पृथ्वीत्व तो ये घट में पृथ्वी तो रहेगा ना नहीं रहेगा पृथ्वीत्व तो और घट तो भी है घट में घटत्व ये ये दोनों ये दोनों धर्म घट में रहेंगे तो एक धर्म ही तो एक ही हो गया एक ही धर्म ही इसमें नाना घटत्व एवं पृथ्वीत्व ये तो नाना धर्म हो गए ना दो तो कम से कम हो गए ना और कुछ रहेगा तो तो वो नाना धर्म हो गए तो उनसे आपका ये यहाँ पर संशय है ही नहीं है घट ये पृथ्वी है पार्थिव है तो उसमें पृथ्वी रहेगा और ये घट है तो घट तो रहेगा ये कहा कि मैंने क्या कहा विरुद्ध भिन्न अधिकरण में देखो ये घट एक ही अधिकरण है और ये दोनों धर्म रहते हैं इनमें कोई विरुद्ध नहीं विरोध नहीं है दोनों में एक ही में रहते हैं लेकिन विरोध नहीं है तो विरुद्ध धर्म हम कहते हैं घटपटन पट पत्त, पटत्व पृथ्वीत्व और पटुत्व इसमें अगर रहेंगे तो विरुद्ध हो जाएंगे इसलिए कहते हैं क्या पद पद दे देंगे दे देंगे दे तो यहाँ विरुद्ध नहीं है तो में, परस्पर में परस्पर में परस्पर एक ही अधिकरण में रहते हैं इनका विरोध नहीं है तो इसलिए विरुद्ध पद दे, दे, दे देंगे तो उसमें अति नहीं होगा पटत्व विरुद्ध पटत्विटत्न पटह इति ज्ञाने अति प्रशक्तिरणा नाना <coughs> देखो तो ठीक है तो नाना पद हटाइए उससे लक्षण से नाना पद हटाइए विरुद्ध वैश्य है न तो देखो ये कहते हैं पटत्व विरुद्ध घटतवान ये ये ये तो रहेगा? रहेगा पट पट पट पट पट में में है है ही ठीक और अभाव कहा रहेगा घट घट में में है ना इसमें क्या रहेगा ये जो पटत्व अभाव अभाववान पटत्व का अभाव इसमें घट में है ना नहीं पटत्व अभावान घटे घटत्व है ना तो घटत्व अभाव ये घटत्व जो वैशिष्ट है तो आपको भाषा तो होता है ना नहीं घट में पटत्व का अभाव एवं घटत्व का भाव घटत्व रहता है ये होता है तो नाना है पटत्व अभाव घटत हुए तो नाना धर्म हो गए है ना? नहीं विरुद्ध हो गए विरुद्ध? तो ये ये कहते हैं क्या पद नहीं देने से ये ये ऐसे होता है नाना पद नाना धर्म नाना मतलब अनेक धर्म है ना? ये जो पटत्व अभाव आपने कहा पटत्व अभाव, पटत्व अभाव क्यों उसमें तो हजार का अभाव है घट में तो उनको जो भाग रूप में आप पे आप तो गिनेंगे घट में गट तो का अतिरिक्त तो अतिरिक्त और आप गिनते जाइए असंख्य आप गिन नहीं पाएंगे सभी चीज का अभाव है ऐसे ही है तो हम जब ये कहते हैं नाना धर्म वैशिष्ट अब गाय ना विरुद्ध होना चाहिए है ना पटतों का अभाव ये में रहता है उसके साथ है, इसका विरुद्ध नहीं है अभाव है ना अभाव तो, तो नभाव है तो अभाव के साथ है जो गुण रहते हैं तो उनका विरुद्ध होता है वो क्यों नहीं रहता है मेरे साथ में उसका क्यों अभाव रहेगा मैं नहीं रहूंगा ऐसे कभी होता है ये गुण आपका ज्ञान कभी छोड़कर चले जाता हैं? होता है। नहीं होता है। तो ये विरुद्ध नहीं है ये नाना भी नहीं है नाना अभाव कहा है अभाव आप देखता है क्या तो ये नाना नहीं है तो अभाव वो रहने पर भी ना रहने पर भी अभाव अभाव अगर रहे तो कोई हानि नहीं है और नहीं, नहीं नहीं। र, र, हाँ अभाव रहने पर भी नहीं है अभाव न रहने पर भी नहीं है अभाव अगर पटतों का अभाव नहीं है तो खाली में घटत घट इसलिए नाना पद दे देंगे तो उसमें लक्षण मिल जाएगा नाना थी। <coughs> मिथ्या यथार्थ ज्ञान वारणाएं मिथ्या है ना? तो हाँ तो मिथ्या पद दीजिए ज्ञानम विपर्य तो ज्ञान तो जो हाँ यथार्थ भी है तो उसमें चला जाएगा मिथ्या ज्ञानम ज्ञान विपर्य अथार्था ज्ञान तो ज्ञान पद ना भी दीजिएय विपर्य अथार्थ कौन है न, ये कहता है कि कहा गया अथार्थ वारणा ज्ञान ज्ञान पद नीथ्यापर्य तो हाँथार्थ अथार्थ मतलब और भी दो यथार्थ है ना नहीं, नहीं। तो उसमें लक्षण चला जाएगा उसमें दोनों में चला जाएगा तो हमें ज्ञान पद दे देंगे तो ये केवल तर्क में नहीं जाएगा अर्थ पद दे देंगे तर्कम लक्ष्य व्याप्यारोपण असंभव वारणा व्याप्यारोपण <स्या जाएगा>। हाँ इस व्यापक आरोप अरे व्यापक का आरोप कैसे करेंगे व्यापक के सापेक्षिक शब्द जी जि, जिस जो जो किससे अपेक्षा रखता है व्याप्य का ओ नहीं तो व्यापक कैसे शब्द आएगा के करे वो अपेक्षा रखता है तो उनसे तो अगर ये व्याप्यारोपण नहीं देंगे तो ये असंभव हो जाएगा तो असंभव के बारे में करने के लिए इसे कहा पुनर असंभव बारणा व्यापक है वो सही फिर तो व्यापक आरोप को नहीं देंगे व्याप्यारोपण व्याप्य रूपण किसके ऊपर आरोप करेंगे तो ऐसे ही ये असंभव हो जाएगा अत्र बन्या अभाव व्याप्य है धूमाभाव व्यापक कहते हैं बन्या अभाव यहाँ पर व्याप्य है और धूमाभाव व्यापक है इतना रहेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णागक्ष पूर्णस्थमा शुष्व पूर्ण शांति